बोल रहा क्यों पहला सच बोल रहा था और ये झूठ बोल रहा है यदि ये झूठा है तो वो भी झूठा है वो सच्चा है तो ये भी सच्चा है फिर क्या करोगे तो इसलिए निर्णय क्या? उसकी दृष्टि है उसकी दृष्टि है वो अच्छा समझ रहा है उसकी दृष्टि है, है वो खराब समझ रहा है या तो दोनों की मानो तो एक की दृष्टि से अच्छा दूसरे की दृष्टि से खराब में कुछ भी नहीं हुआ असलियत यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ वो अपनी अपनी दृष्टि है उसकी उदारता है वो अच्छा कह रहा है जरा थोड़ा सा सही सही मूल्यांकन करता है इसलिए कह रहा है कि खराब है इसलिए कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है तो प्रसन्न होना यदि स्वाभाविक है यदि वो सच है तो जो मुझे खराब कह रहा है वो झूठ कैसे हुआ इसलिए बेहतर यही है अच्छा यही है जो अच्छा कह रहा है उसका भी धन्यवाद है और जो बुरा कहता है उसका भी धन्यवाद है दोनों में से मैं कुछ भी नहीं न इसका कहे जैसा हूं ना इसके कहे जैसा हूं तो आपने बहुत सारी बातें इसमें लिख डाली चलिए आपका धन्यवाद है कि आपको उद्यान अच्छा लगा रखरखाव अच्छा लगा फूलों की जगह अच्छी लगी व्यवस्था अच्छी लगी मंत्री प्रधान भी ठीक लगे कमाल है, ऐसा तो आज मुश्किल ही होता है क्योंकि सारे गलतियों की जिम्मेदारी तो अधिकारी की होती है वो करे तो और नहीं करे तो ये कहते हैं महर्षि दयानंद ने ओम का ध्यान चिंतन का निर्देश दिया है ओम शांति वाले भी कहते हैं शंकराचार्य भी कहते हैं फिर अंतर क्या है को बंधुवत कमाली कर दिया आपने तो वो भी सफेद कपड़ा पहनता है वो भी सफेद कपड़ा पहनता है चोर और सहूकार बराबर हैं <laughs> ऐसा है वो ओम से क्या समझता है वो ओम <laughs> मतलब ओम शांति वाले ब्रह्म कुमारी भी ओम ओम करते हैं वो भी आपने बराबर कर दिए शंकराचार्य वाला ओम भी बराबर कर दिया और यहाँ वाला भी ओम बराबर कर दिया दोनों में तीनों में सब में मौलिक अंतर है उनका जो सिद्धांत है उसको मान करके आप निर्णय करोगे कि कौन सा ठीक है या कौन सा गलत है केवल ऊपर देख निर्णय नहीं करोगे ये भी बहुत मजेदार प्रश्न है बोले ऐसा है कि मूर्ति पूजा का विरोध करने से मुसलमानों को खुशी होती है इसलिए हमें मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करना चाहिए तो अब मूर्ति पूजा का विरोध गाय काटने गाय काटने से मुसलमान प्रसन्न होता है तो गाय काटनी चाहिए ये तो कोई बात नहीं हुई किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता किसी चीज का आधार नहीं है आप कि बच्चा खुश हो जाएगा इसे स्कूल नहीं भेजोगे चलेगा ऐसा नहीं है मतलब उचित क्या है और अनुचित क्या है आप उसके आधार पर चलेंगे कोई प्रसन्न होता है नाराज होता है इस पर थोड़ी चलेंगे आपके पड़ोसी देश जो है ना आप वहां से सीमा छोड़ दो तो बहुत प्रसन्न होता है पाकिस्तान खुश हो जाएगा छोड़ दोगे तो ये कोई तर्क नहीं है तर्क ऐसा होना चाहिए जिस पर बात बिल्कुल शास्त्रीय प्रश्न है कौन है निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात् निर्माण चित्तों की संख्या की जगह चित्तों की सामर्थ्य की कल्पना कीजिएगा संख्या करने से बात बनती नहीं है संख्या करोगे तो अलग अलग चित्त और फिर अलग अलग शरीर चाहिए अलग अलग शरीर फिर अलग अलग, अलग, अलग, अलग चित्त अपनी अपनी चलाएंगे तो चलेगी किसकी इसलिए एक शरीर में एक ही चित्त चलेगा चित्तानी से चित्त के सामर्थ्य की कल्पना आप कर सकते हैं ये कहते हैं कि पुस्तकें जो आप हमें दे रहे हैं उस पर सभा द्वारा चिन्हित करें उससे क्या होगा यादगार बनी रहेंगी या यूं डर है कि चुराई हुई नहीं कहेंगे लोग <laughs> हो सकता है आपका विचार तो ठीक है लेकिन संभव होगा तो देखेंगे। ताम्रपत्र खुला चोर रखा कौन सा ताम्रपत्र खुला है भाई कहाँ गया चोरी होने का डर है उसे सुरक्षित किया जाना चाहिए कौन सा ताम्रपत्र है वहां कौन सा है क्या कौन सा ताम्रपत्र है, सा ताम्र पत्र है? मशीन के ऊपर लगा हुआ है देख लेना वैसे तो कई बार कई चीजें चोरी हो चुकी हैं हमारे दरवाजे के ऊपर से पीतल की बहुत कई किलो की पट्टी थी उतार ले गए वो यदि सुरक्षा करना है तो देख लेना उसको विवेक वैराग्य और अभ्यास की कक्षा में बताया गया है कि जीवन अपने कर्मों के अनुसार मिलता है स्त्री और पुरुष का शरीर भी कर्मों के अनुसार मिलता है पता नहीं पुरुष का शरीर अच्छे कर्म वाला है या स्त्री का शरीर अच्छे कर्म वाला है एक बात बताऊं, यदि स्त्री को पुरुष के बिना काम चलता है तो स्त्री का शरीर अच्छे कर्म वाला है और पुरुष का स्त्री के बिना यदि काम चलता है तो पुरुष का अच्छा है आप कर लेना किसका अच्छा है क्या है कि व्याख्या करते हुए मंदिर में ईश्वर का दर्शन करने वालों की आंखें बंद हो जाती हैं हाथ जोड़ते हैं वैदिक धर्मी निराकार ईश्वर विश्वासी ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर ध्यान करता है तो क्या इसमें अरे भाई शरीर है मेरे पास तो जो भी क्रिया क्या चीज़ स्त्री पुरुष वाला आपका है क्या कह रहे हैं? स्त्री पुरुष वाला पूरा करो, तो इसमें अधूरा कैसे रहा आप यदि यह समझते हैं कि स्त्री अच्छी है या पुरुष अच्छी है तो दूसरे की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए आगे क्या पढ़ा है अच्छे कर्म वाला है या स्त्री का अच्छे कर्म वाला है आप ये देखो कि किसके बिना कर्म अटकते हैं उसका अच्छा है स्त्री नहीं हो तो आपका जन्म हो जाएगा फिर अच्छा किसका हुआ आ जाओ <laughs> आप आ जाओ आप ये बताओ घर में कोई महिला है <laughs> परिवार से हूं कोई झगड़ा बड़ा तो नहीं है <laughs> ऐसा है समानता किस अर्थ में तोल में कद में अधिकारों में तो अधिकार और कर्तव्य दो साथ किया करो ऐसा है जब आदमी दो ही हैं एक अफसर है एक सैनिक है तो अधिकार और कर्तव्य बदल गए कि नहीं तो वैसे ही भगवान ने आपको दो दायित्व तो देकर दे भेजे हैं तो उनके अनुसार अधिकार कर्तव्य बदलेंगे कि नहीं तो संविधान का झगड़ा छोड़ो हम तो ऐसा है संविधान मनुष्य कृत है और हमारी रचना जो है वो ईश्वर कृत है भाई स्त्री और पुरुष बनाने का दायित्व तो और बनाने की जिम्मेदारी आज क्यों बनाया किसको बनाया ये कानून से नहीं बना ये ईश्वर की व्यवस्था से बना है ईश्वर तो की व्यवस्था से बना हुआ तो ऊंचा नीचा, नीचा हमारी व्यवस्था से तय नहीं होगा ईश्वर की व्यवस्था से होगा और ईश्वर कभी अन्याय करता है क्या बहुत सामान्य गणित है ईश्वर आपका माता है पिता है आचार्य है अतिथि है आपका आचार्य है गुरु है राजा है न्यायाधीश है अब इतनों का दायित्व तो यदि एक के पास हो तो उससे आप अन्याय की आशा रखते हैं क्या तो इसलिए परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों की रचना की है तो वो कोई भी काम किसी के प्रति भी गलत नहीं करता न कर सकता अंतर कर्तव्यों का है बच्चे का अलग है बड़े का अलग है स्त्री का अलग है पुरुष का अलग है सैनिक का अलग है मजदूर का अलग है राजा का अलग है तो उससे हम जब अपने स्तर पर बदलते हैं तो परमेश्वर के स्तर पर भिन्न होने में क्या परेशानी है इस वह जो समानता का झगड़ा है ना वो समानता कुछ बातों को लेकर आप तोड़ने लगते हैं समग्र को लेकर तोलना पड़ता है कुछ को लेकर करने से काम नहीं चलता समानता का अर्थ यह होता है कि परिणाम ठीक किसे आता है जिन कामों से परिणाम ठीक आता है वो विभाजन सबसे अच्छा यदि परिणाम ही सम्यक नहीं आए आप लड़ाई लड़ पड़ते हैं क्योंकि स्त्री पुरुष बराबर होने चाहिए बराबर कैसे होने चाहिए तो बराबर जिन चीजों में होने चाहिए उनमें क्या कहते हैं आप कि हमको बाहर घूमने की आजादी होनी चाहिए कोई बात नहीं होनी चाहिए कुछ भी पहनने की आजादी होनी चाहिए चलो होनी चाहिए और एक बार बताओ कि वो दस किलो का जब थैला होता है ना तो उसको उठाने की आजादी किसको होनी चाहिए तब तो आप उधर देखने लगते हो फिर आजादी कहां चली जाती बराबरी है तो एक बोरी आपको भी उठा के चलना चाहिए तब तो आप नहीं कहते कि मैं उठा के चलूंगी तब तो कहते हैं महाशय जी उठाओ तो इसलिए कर्तव्य जो जिसके लिए जितना उचित है जितना संभव है उतना किया जाता है और यहां बात तुलना जो है ना स्पर्धा में नहीं है तुलना पूरक होने में है और पूरक होने में घर जो है वो पूरक होने से काम चलता है बंटवारे से काम नहीं चलता ये गणित ही काम नहीं करता कि कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा किसको कब क्या करना पड़ेगा पता नहीं आ, इनके घर में कोई लड़की नहीं चलो अब तो हो गई आ, वो, वो रोटी बनाएंगे तो बच्चे ही बनाएंगे और कौन बनाएगा है लड़की तो उसके से आ जाती है बनानी और घर में अकेली लड़की है तो सारे काम उसको ही करने पड़ेंगे चाहे बाहर के हों या अंदर के हों तो दो हैं इसलिए काम का विभाजन है नहीं है तो एक को करना पड़ता है तो इसलिए ये तो नहीं है कि इसका ये काम है ही नहीं है व्यवस्था से सुविधा से आवश्यकता से ये श्रीमान जी क्या कहते हैं उपत्व आग्नि दिव्य दिव्य बहुत पुराना मंत्र उठाया है ये तो पहले दिन की चर्चा में थी आंखें बंद करने वालों के हाथ जुड़ते हैं और ध्यान करते हुए परमात्मा का ध्यान करें तो ऐसा है कि क्या यदि आप संध्या करते हुए मुद्रा बनाते हैं तो मुद्रा कौन सी बनाएंगे मुद्रा या तो आप ऐसे करने वाली बनाएंगे या ऐसे करने वाली बनाएंगे या ऐसे वाली बनाएंगे, ऐसे वाली बनाएंगे ये मुद्रा है इनसे क्या होता है आपके हृदय के जो भाव हैं वो बाहर प्रकाशित होते हैं तो हमको क्या है कि जब जानकारी आधी अधूरी होती है तो परेशानी अधिक होती है उससे सिद्धांत की कोई हानि होती है क्या भाई मैं तो हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं अगला भी नमस्ते करता है क्योंकि हाथ उसके पास भी और मेरे पास भी है और भगवान का झगड़ा क्या है कि उसके पास तो बेचारे के पास हाथ है है नहीं और मेरे पास है तो मेरे जोड़ने में उसे क्या ऐतराज है, है उसके पास नहीं है तो नहीं जोड़े <laughs> ये रास्ते अलग अलग हैं मंजिल तो एक है ये भी क्या पुरानी का पाप ले आए नमस्ते महाराज चलो आप भी दो अभी करता। पा ये कौन सी तो मंजिल है और कौन से रास्ते हैं जिस को करके यदि एक परिणाम प्राप्त नहीं किया जाए तो मंजिल एक कैसे हो गई और जिस रास्ते पर सुविधा से समय से ठीक सुख से न चला जाए वो रास्ते एक कैसे हो गए जब आप चलने वाले अलग हैं रास्ते अलग अलग हैं कोई दुख पा के चलने वाले हैं कोई सुख पाके चलने वाले हैं कोई शांति के हैं कोई अशांति के हैं और मिलना किसी को धक्के मिलने हैं और किसी को आनंद मिलना है तो दोनों एक कैसे हो गए मंजिल एक कहां है हमारी ईसाई से हमारी मंजिल मिलती है मुसलमान से मिलती है इस पौराणिक से मिलती है किससे मंजिल मिल रही है जो आप कह रहे हो सुनील जी अरोड़ा यदि आपकी मंजिल एक है तब तो कोई बात नहीं है आप आगे से चले जाओ पीछे से चले जाओ ना तो यार रास्ता एक है ना मंजिल एक है ये आपका है तो मंजिल एक कैसे है कहते हैं उन बेचारों को कहने दो <laughs> ये क्या है मूर्ति को चूमते हैं हिंदू तो केवल पूजते हैं आज करने वालों से हमने पूछा उन्होंने माना है कि हम चूमते हैं इससे शरीर में जो पता नहीं क्या है है वह समाप्त हो जाता है बुराई कम तो समझा नहीं मैं आपकी बात को क्या कहना चाहते हैं अभी जो देकर गए थे ना ये मुझसे जरा पूछ के बता देना उनको आने का कष्ट करने की जरूरत नहीं है जो कोई सज्जन समर्थ हो उनसे पूछ के बताए चाहते क्या है तो मूर्ति को चूमते हैं हिंदू पूजते हैं हज करने वालों से हमने पूछा है उन्होंने माना है कि चूमते हैं अब आगे का पता नहीं इससे हमारे शरीर में जो क्या है वह समाप्त हो जाता है समाप्त हो जाता है मालूम नहीं ऐसा है कि वो गलत करते हैं जो भी करते हैं न तो वो वैज्ञानिक है और न उचित है क्योंकि आप यही अजमेर में यदि गए हो और नहीं गए हो तो दरगाह में जा सकते हो दरगाह में जो कब्र बनी हुई है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की सारी दुनिया उसके जो चारों तरफ डंडे लगे हुए हैं उनको चूमते हैं तो जितनी मुसलमानों की बीमारियां हैं सब आपको बड़े प्रेम से मिल जाएंगी चुमाव जाकर बेकार की बात है कुछ नहीं होने वाला <laughs> एक दिन एक साधक ने इस हाल की खिड़कियों पर किए जाने वाले से <laughs> बहुत सालों बाद सवाल उठाया <laughs> ऐसा है दो कुछ बातें ऐसी हैं अधूरे ज्ञान से परेशानी पैदा करती हैं। हमारे यहां हम बचपन से इस बात को सुनते थे ये आर्यसमाजी ओम है ये सनातनी ओम है एक उसे लिखते हो कि ये सनातनी ओम है और हम ओ नागरी लिपि में लिखते हैं ये आर्यसमाजी ओम है ये दोनों बेवकूफी दो की बातें हैं जो सनातनी ओम है वो ब्राह्मी लिपि का ओम है और ब्राह्मी लिपि के अक्षरों में बाकी अक्षर तो कालांतर में बदल गए हैं वो पूजा का होने से वैसा का वैसा रह गया है आप रोमन में ओ एम लिखो या ब्राह्मी में ओ लिखो या नागरी में ओम लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता बात वही की वही है इसलिए ये लड़ाई कोई मतलब नहीं रखती ये तो जो हम जानते नहीं है वो वो लड़ते है इस बात ये हमारे पौराणिक भी ऐसे ही मूर्ख है यहाँ एक दिन एक सम्मेलन हो रहा था इनका वहां किसी ने ओ लिख करके तीन लगा करके ओम लिखा तो बोला ये आरिसना जो का ओम क्यों लिखा मैंने <laughs> कहा ये ओम आरिशाजियों का कब से हो गया पता नहीं <laughs> ये अज्ञान की लड़ाई है कोई मतलब नहीं है इसका वैसे ये जो स्वस्तिक बने हुए हैं ना ये भी ओम है ये ओम दो तरह से लिखा हुआ है ये पुरानी लिपि में लिखा हुआ है और ये कोई हमारे पौराणिकों का बनाया हुआ चिन्ह नहीं है ये उनसे भी पुराना है चलिए ये मोटी मोटी बातें थी इनमें तो कोई विशेष नहीं है अब आप प्रस्थान करेंगे तो चलते चलाते योगदर्शन की थोड़ी सी बात करेंगे और बात एक ये कहेंगे कि आप यहां शिविर में आए तो शिविर किसी भी चीज की पूर्णता नहीं है आने से आपको कोई मुक्ति मिल जाएगी इसकी कोई संभावना नहीं है क्यों आप ये भरोसा करके आए थे कि यहां रहने वाले मुक्त हैं और यहां जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी ऐसा नहीं है यहां आने से केवल आपके मन में कुछ जो जिज्ञासाएं हैं उनका कुछ समाधान हुआ होगा और कुछ समाधान का रास्ता मिला होगा इसके लिए सबसे उपलब्धि के तौर पर यदि आप यहां से कुछ ले जाना चाहते हैं तो तीन चीज करना हर समाज का छठा नियम पढ़ो समाज सम... क्या है संसार का ना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात आत्मिक और सामाजिक यहां से जाके तीन काम करने सबसे पहला काम आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और आपसे कीमती दुनिया में कोई नहीं है तो सबसे मूल्यवान आप हैं, तो सबसे पहला काम है आप अपनी सुरक्षा उन्नति और सुख का प्रबंध करें अपने बारे में सोचें और पहले उठकर पहला काम अपने बारे में सोचने का है कैसे सोचोगे मनु की पंक्ति याद करो ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थान अनुचित काय क्लेश्च तू लान तत्वा वच सबसे पहले उठकर अपने को ये सोचना है कि मुझे क्या परेशानी है शारीरिक दृष्टि से वो क्यों है और उसको कैसे दूर करना है यदि आप थोड़ा सा समय अपने बारे में लगाएंगे प्रातः काल सायकाल तो आपको स्वयं को बहुत अधिक लाभ होगा अपने बारे में तीन ही तरह से सोचना है आहार और निद्रा ब्रह्मचर्य नीति त्रय उपस्तंभा शरीर से इस शरीर को ठीक रखने के तीन ही साधन है समय पर सोना है समय पर भोजन है और व्यायाम संयम है यदि ये तीनों काम आप अपने साथ करते हैं तो आप अपने लिए जीते हैं और तीनों में से यदि कहीं कमी है तो वो आपको नहानी करेगी तो इसलिए पहला काम है अपने बारे में सोचना क्योंकि सबसे मूल्यवान आप शरीर के रूप में हैं यदि आपके पास शरीर नहीं है तो आप इस संसार में नहीं हैं संसार रहेगा लेकिन आपका कोई मतलब नहीं है जिस दिन हम मर जाते हैं ना उस दिन न्यायाधीश ये कहता है कि जी वो मर गए हटा दो केस खत्म आपका अधिकार उसी दिन है जिस दिन आप उत्पन्न होते हैं और आपका अधिकार उस दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन हम मर जाते हैं इसलिए इस संसार में रहने के लिए होने के लिए अधिकार के लिए आपका होना और स्वस्थ होना आवश्यक धर्म तो आप बाद में करोगे जब पहले स्वस्थ रहोगे तो यहां से शिविर से जाकर एक ही चीज करनी है कि मुझे हर हालत में स्वस्थ रहना है और उसके लिए दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी एक आदमी ने मुझे कहा जी व्याख्यान देना क्या क्या बताना है बोले जी कोई बहुत अच्छी बात बताओ मैंने कहा अच्छी बात मेरे एक ही समझ में आई है जब सात साल की उम्र में गुरुकुल में गया था गुरुजी ने जो बात समझाई तो सत्तर साल की उम्र में पता लगा कि वही एक ठीक थी बाकी बकवास है वो क्या थी वो दिनचर्या कब उठना और कब सोना सारे शास्त्र पढ़ने के बाद सारे जीवन जीने के बाद सारे काम करने के बाद समझने की बात यह है कि इस दुनिया में अपने को ठीक रखने के लिए दिनचर्या को ठीक रखना पहली शर्त है यदि आप ठीक समय पर सोते हैं ठीक समय पर उठते हैं ठीक समय पर भोजन करते हैं व्यायाम प्राणायाम आसन कुछ करते हैं तो आप अपने लिए जीते हैं नहीं तो बेकार है कोई अर्थ नहीं है इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा तो इसलिए पहले आप अपने लिए जियेगे और संध्या भी इसलिए करेंगे कि अपने लिए जीना है हवन इसलिए करेंगे कि अपने लिए जीना है भगवान पर मेहरबानी करने के लिए नहीं करेंगे दुनिया पर धर्म सिखाने के लिए नहीं करेंगे अपने लिए करें। तो इसलिए पहला दायित्व तो है हमारा अपने प्रति दूसरा दायित्व तो है शारीर के बाद आत्मिक आता है पहले यह मत समझना कि आत्मिक पहले आता है आत्मिक बाद में आता है यदि आप आत्मिक नहीं करोगे तो निराश हो जाओगे हताश हो जाओगे आजकल सबसे बड़ा रोग क्या है टेंशन और डिप्रेशन माँ ऐसे पाए से बताते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी खोली है इनकी कि मुझे यह हो गया है मतलब जो सबसे बेहुदा चीज है उसको भी कहते क्या करूंगी डिप्रेशन हो गया है क्या करूंगी बड़ी टेंशन हो गया मतलब तो महामूर्ख आदमी जिसका कुछ लेना देना नहीं उसमें पड़ा है क्यों पढ़ाए संध्या नहीं करता इसलिए पढ़ाए यदि आप में से कोई भी तनाव में है अवसाद में है निराशा में है तो उसके लिए दूसरी चीज है उसने आज तक अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया है यदि वो आत्मा के लिए करेगा तो उसके पास अवसाद तनाव चिंता नहीं आएंगी बिल्कुल नहीं आएंगी इसलिए यदि आपको कुछ दूसरी बात यहां से जाकर अच्छी लगे और करने लायक लगे तो कुछ बाहर के लिए करो तो कुछ अंदर के लिए करो एक दिन कनाट प्लेस में हम घूम रहे थे तो एक बच्चा जो है भगवान की चित्र बेच रहा था कहता है क्या रखा है बाहर के सौदों में अंदर का सौदा करो मैं गया मैंने कहा भाई क्या अंदर का सौदा करो पर गलती ये हो गई कि वो टीवी पर प्रवचन सुनता था वो बोला अरे डॉक्टर धर्मवीर जी अरे मैंने कहा तूने बात ही खत्म कर दी मैंने कहा बिल्कुल ठीक है अंदर का सौदा करना तो बाहर का सौदा करो तो अपने शरीर का करो और अंदर का सौदा करो तो अपनी आत्मा का करो बाकी दुनिया के सौदे बेकार आप अवसाद में निराशा में हताशा में जहां आपकी चलती नहीं है ना वहां चलाने की कोशिश मत कर मेरे एक मित्र वो सुना रहे थे शैर वेदपाल जी सुना रहे थे कहने के उनके एक मित्र थे बूढ़े हो गए खाट में बैठे थे बेटा आता बापू ये कर लू हां बेटा चंगा बहुत अच्छा कर ले दूसरा आता वहां जाऊं हाँ बहुत अच्छा चल बहुत चंगा है बहुत चंगा बेटा जा ले तीसरा आया बोले हाँ चंदा है बहुत चंगा, है, बहुत चंगा वो बोले मेरे से रहा नहीं गया पूछा ये चंगा चंगा क्या लगा रखा है बोले किसी को ये भी तो कहो कि यह गड़बड़ है इसको ऐसा नहीं ऐसा कर आ बोला क्यों मेरी रोटी खोरा भले आदमी इन्होंने कोई मेरी माननी है इन्होने जो करना है पूछ के कर रहे हैं इज्जत रख रहे हैं इतना बहुत नहीं है क्या तो इस दुनिया में रह करके अपनी इज्जत बचाते हुए गुजारा करोगे तो अच्छा रहेगा दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ सलाह मांगे दे दो नहीं मांगे तो यदि आप संध्या करने वालों में हो तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा क्यों वो पूछता आप सही बता देते और अपने उसने पूछा आपने सही बता दिया उसके बाद नहीं करता आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपने अपने समय में चलाई अपनी उनका समय है उनको चलाने दो उसके लिए व्यर्थ परेशान मत तो जिस दिन आप अपने अंदर झांकोगे संध्या करोगे उस दिन आप तनाव से मुक्त हो जाओगे क्यों? कि ये ऐसा क्यों नहीं करता ये मेरा कहना क्यों नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता उसकी मर्जी है आपकी ठेकेदारी है आपने जितना करना था कर लिया जो बताना था बता दिया आपकी जिम्मेदारी समाप्त तो जिस दिन आप अपने अंदर सोचोगे अपने बारे में सोचोगे उस दिन बाहर के तनाव आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे और इन दोनों का सदुपयोग करने के लिए और दोनों की बुराई से बचने के लिए तीसरा काम आप करोगे वो है सामाजिक आप यू सोचो कि सामाजिक काम नहीं करने से चलेगा तो फिर दुखी मत होना कि समाज में बुराई है एक सज्जन कहने लगे आज क्या बताएं जमाना बड़ा खराब है समाज बिगड़ गया मैंने क्यों बनाया था तूने बनाया है नहीं बिगड़ की चिंता कर रहा है पागल है और यदि बिगड़ने की चिंता है तो बनाने का यत्न कर तो बनाने का यत्न कैसे करेगा कोई बहुत बड़ा मकान बनाकर देना है या कोई उपदेश देना है ये आवश्यक नहीं है इस दुनिया में हमसे कमजोर लोग हमसे कम जानने वाले लोग बहुत है आप अपने से बड़े के अपने से समझदार के अपने से पैसे वाले के लिए उपदेश दोगे तो नहीं मानेगा वो तो आपको कुछ नहीं गिनता इसलिए उस चक्कर में पड़ो मत जो आपसे गरीब है जो आपसे कम समझदार है जो आपसे कमजोर है आप उसके बारे में सलाह पशुरा करोगे सहयोग दोगे तो वो एहसान मानेगा और उसका भला भी होगा तो इसलिए अपना हमारे यहां विद्यार्थी जीवन होता है अपना करने के लिए गृहस्थ जीवन होता है परिवार का करने के लिए और वान जीवन होता है समाज का करने के लिए तो ये ये दो दायित्व तो हमने पूरे कर लिए हैं तो हमको तीसरे दायित्व तो को भी करना चाहिए तो समाज में निरपेक्ष भाव से आपका कहा माना जाएगा इसलिए नहीं आपका कर्तव्य है कि उचित सलाह दे देना मानता है तो बहुत अच्छा नहीं मानता है तो उसकी मर्जी और आप यदि कहने भर का काम करेंगे तो 50, 60, 70 प्रतिशत गलती अपने आप रुक जाती आप किसी आदमी को यह कह दोगे जी ये गलत है तो वो रुकता है सोचता है आप कहो जी मुझे क्या तो वो सारे ही मुझे क्या में आ जाते हैं इसलिए आप समाज के काम को विकल्प में नहीं डाल सकते कि करें तो कर ले न करें तो न करें ऐसा नहीं है क्यों कि आप समाज से लाभ लेते हो तो समाज को लाभ देना आपका काम है एक तो तरफा नहीं चलेगा और यदि आप थोड़ा थोड़ा इसीलिए क्या होता है वा, हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि वानप्रस्थ मैंने का वानप्रस्थ कुछ नहीं है कपड़े रंगने का नाम नहीं है नाम बदलने का नाम नहीं है जगह बदलने का नाम नहीं है वनपस्थ नाम है काम के बदलने का आज तक मैं अपने लिए करता था परिवार के लिए करता था अपने बच्चों के लिए करता था अब मैं करूंगा तो लेकिन समाज के उन बच्चों के लिए करूंगा जिनके लिए और कोई नहीं कर रहा है जिनका करने का सामर्थ्य उनके माता पिता में नहीं है उनको सलाह देकर करूंगा सहायता देकर करूंगा मतलब पढ़ाना लिखाना आता तो पढ़ा लिखा कर करूंगा पढ़ाने के लिए कहीं भेज कर करूंगा कोई किसी तरह की सहायता दे सकता हूं तो सहायता देकर करूंगा उसमें मेरा सामाजिक योगदान होगा वो कपड़े रंगने से ही जरूरी कपड़े रंगने का तो एक फायदा है कि कपड़े रंगने के बाद आपका बेटा यूं नहीं कह सकता बापू दुकान पर बैठ जाए उसमें यह हिम्मत नहीं और आपको भी बैठते शर्म आएगी इसलिए रंगवाते हैं। बाकी रंगने से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि आदमी जब चिन्हित हो जाए कि ये ऐसा है तो दूसरा उल्टा काम बताएगा नहीं घर में क्यों नहीं रहने देते इसलिए नहीं रहने देते कि घर में मुफ्त में रोटी कोई नहीं खिलाता और घर की नौकरी क्या होती है एक हमारे मित्र थे वेद प्रकाश गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज या राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य थे हमारे साथ काम करते थे जोड़ करके तो एक मित्र ने कहा अरे प्रिंसिपल साहब आपका बेटा तो सीए है पुणे में उसका बहुत बड़ा बंगला है आप वहां जाकर क्यों नहीं रहते तो उन्होंने बड़ी सटीक बात कही थी वो कहने लगे कि सरकार की भारत सरकार की नौकरी करने के बाद बेटे बहू की नौकरी नहीं करनी और वो भी कपड़े भोजन बो, पर आपके बच्चे आपको क्या देंगे तनख्वाह देंगे रोटी और कपड़ा बहुत खुश हुए तो कपड़ा ला देंगे रोटी उनकी मजबूरी है वो खाएंगे तो देंगे अच्छा रोटी कपड़े पर नौकरी क्या करोगे बच्चे को स्कूल छोड़कर आओगे स्कूल से लेकर आओगे सब्जी लेकर आओगे और वो दोनों बाहर जाएंगे तो उनके टेलीफोन याद करोगे आए गएगा नाम याद रखोगे ये नौकरी है आपकी क्योंकि बोहो में पड़े हुए हो इसलिए वो नौकरी अखड़ती नहीं है दूसरी जगह नौकरी करनी पड़े तो तो ये मैं इसके लिए बनाऊं क्या वहां तो बने इसके लिए हो तो इसलिए घर में रहोगे तो ये नौकरी रोटी कपड़े की करनी पड़ेगी अब इसमें एक समस्या क्या आती है कि हम बीमार हैं बाहर कैसे रहें। बीमार पड़ जाए तो घर वाले कहते हैं कि काम तो उनका किया बीमारी में हमारे घर आगे पड़ गया <laughs> ये जो संकट है इस संकट को ध्यान में रखे लोग डरते हैं घर से बाहर निकलने में और ये डर बुरा नहीं है हमारे यहां सेवा मुनि जी बैठे होंगे जो सबसे पुराने हैं उनकी पत्नी यहां एक बार उनसे मिलने आई तो हमारे बच्चों ने घेर लिया उनको माता जी सेवा मुनि जी यहां रहते हैं आप यहां क्यों नहीं आती आप घर में क्यों रहती हो उस महिला ने इतना सटीक जवाब दिया बोले बेटा मैंने घर छोड़ दिया ना तो बच्चे मेरे कमरे पर कब्जा कर लेंगे दूसबारा घुसने भी नहीं देंगे आदमी कई बार घर से इसलिए नहीं निकल पाता कि वो निकल गया तो उसकी जगह दोबारा नहीं मिलती घर में तो ये डर हैं जो मनुष्य को बस डरा रखते हैं कुछ काम करते हैं तो इसलिए आप इस बात से मन डरो वहां रहकर भी आप वानपस्थित जीवन जी सकते हो बस आपकी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए तो आप समाज के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें चाहे गली में घूमकर ही निकाले मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात कहा करता था जब कॉलेज में पढ़ाता था मैंने कहा देखो यदि तुम ये जानते हो कि तुम्हारे नगर में मोहल्ले में गांव में सबसे बड़ा धनपति कौन है सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है सबसे संपन्न कौन है सबसे बड़ा नेता कौन है ये जानकारी आधी है अधूरी है तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी गली में सबसे गरीब आदमी कौन है जिस दिन ये पता होगा ना कि आपके पड़ोस में सबसे गरीब कौन है उस दिन दुनिया के आधे जो टेंशन आधे तनाव के रोग है ना अपने आप मिट जाएंगे आएंगे ही नहीं क्योंकि आपकी लड़ाई आपसे ज्यादा वालों के साथ है आपको लगता है इसके पास पैसा है इसके पास पद है इसके पास प्रतिष्ठा है और जिस दिन आपको यह पता लगेगा कि आपकी गली में आपसे कमजोर भी कोई है उस दिन आपको एक तो बड़ा संतोष होगा कि आप ही सबसे पीछे नहीं हो सबसे आखिरी नहीं हो और फिर आपको उसकी सहायता करने की इच्छा होगी उससे सहायता लेने की नहीं तो इसलिए समाज का काम करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है हमारे एक खजानची थे उनका स्वर्गवास हो गया पद्मा डेरी के नाम से उनकी दुकान है अच्छे व्यापारी हैं बड़े चंदा करने हम गए थे दोनों सज्जन थे मैं जब भी पकड़ के ले जाता मेरे से तो बहुत उम्र में बड़े थे लेकिन चल देते थे उन्होंने देखा यह घसीटता रहता है ऐसे ही तो एक दिन बोले शास्त्री जी बात ये है काम करने की इच्छा तो मेरी भी होती है हमारी भी होती है पर लोग गालियां देते हैं हम पैसा भी खर्च करते हैं समय भी देते हैं परिश्रम करते हैं ऊपर से गाली देते हैं तो अच्छा नहीं लगता इसलिए समाज का काम करने की इच्छा नहीं होती मैंने कहा गुप्ता जी एक बात बताओ क्या करते हो बोले आप जानते हो मैंने कहा जानता हूं पर आपके मुंह से सुनना चाहता हूं वो बोले हमारी डेरी है देशी घी की दुकान है बाकी और भी बहुत सारे धंधे हैं पर मुख्य रूप से वो है मैंने उनसे पूछा केवल आप एक बात बता दो क्या ग्राहक कभी गाली नहीं देता तो आप दुकान करते हो तो सोच के देखो कि ग्राहक कभी आपको गाली नहीं देता बोले देता है मैंने क्या उस दिन दुकान बंद कर देते हो बोले नहीं क्यों आप तो गाली खाना पसंद नहीं करते हंसने लगे मैंने कहा मुफ्त में गाली नहीं खाना चाहते ऐसे देकर गाय मिलते हो तो गाली खाने में कोई आपत्ति नहीं है तो इसलिए जो कहते हैं कि समाज का काम करने से लोग गालियां देते हैं तो वो मुफ्त में गाली नहीं खाना चाहते यहां कुछ पैसे मिलते होते तो गाली खाने में कोई आपत्ति नहीं थी क्यों उस समय तो क्या कहते ग्राहक हमारा भगवान है हाँ भगवान गाली दे तो क्या बुरी बात है ऐसा नहीं है मैंने कहा कभी समाज के लिए भी गाली खाई जा सकती है क्या परेशानी है तो भाई समाज को दो पैसे मिल रहे हैं या समाज का कोई काम हो रहा है और दो तो आदमी गाली दे रहा है तो जैसे दुकान पर खाते हो वैसे यहां खा लो चुप हो गई मैंने कहा एक और बात सुनो आप समाज का काम करते हो ना तो आपको गाली देते हैं तो कोई प्रशंसा भी तो करता होगा या सारे गाली देते हैं कोई तो प्रशंसा भी करता होगा और यदि आप ठीक काम करते हैं आप बेईमान नहीं हैं, आ, एक, एक परोपकार की भावना से काम करते हैं तो वो, वो लोग गाली देते होंगे या तो जानते नहीं होंगे या उनका कोई स्वार्थ आपसे सिद्ध नहीं होता होगा लेकिन जो सामान्य लोग होंगे वो गाली नहीं देंगे वो आपकी प्रशंसा ही करेंगे मैंने कहा कि आप अपने आप को क्या कहते हो समाज में जब काम करते हो तो आप अपने आप को क्या कहकर पुकारते हो क्या कहते हो जी हम समाज का कौन सा काम कर रहे हैं सेवा अब तो आप कौन हुए सेवक फिर सेवक को इनाम किसने दिया है सेवक को क्या मिलता है सेवक आप नौकर को क्या देते हो तनख्वाह तो महीने में एक बार देते हो और गाली रोज देते हो दिन में कई बार जब आप अपने को समाज का सेवक कहते हो और स्वामी यदि गाली दे रहा है तो आपको परेशानी क्या है एक सज्जन बोले वो ऐसा कह रहा है मैंने कहा देखिए आप सेवक हो समाज के हाँ मैंने कहा फिर स्वामी का आचरण छोड़ दो सेवा रखो हां सा गलती हुई होगी जब आप समाज का सेवक कहलाने में गर्व अनुभव करते हो तो मालिक की गाली खाने में परेशानी क्या है लेकिन ये आएगा कब ये योगदर्शन पढ़े बिना नहीं आएगा ये योगदर्शन पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ है मैत्री थोड़ा बोलो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम यदि मालिक की गाली खाने के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है दिल में भी मतलब परेशानी नहीं है तब आप सच्चे सेवक हैं नहीं तो बोले देख लूंगा इसे वो नहीं देख क्या लेगा दिखा दिखाया है तो मैत्री करुणा करुणाम उदितोपेक्षाणाम ये परिस्थिति हमारे साथ सदा रहती है अब अगले सत्र में बताएंगे आपको मेरम <laughs> मेरा तो कोई परिचय नहीं है मैं जो बैठा हूं यही हूं मेरा परिचय पूछ रहे भला आदमी क्यों कोई वारंट जारी करना है हाँ <laughs> कोई गलती पकड़ी गई हो <laughs> भाई किसने की है ऐसा <laughs> कुछ नहीं है मैं कहा ना मैं उन लोगों में से नहीं जो गाली खाने के लिए तैयार रहते हैं मैं स्वामी नहीं कहता अपने को मैं सेवक सेवक हूं सेवक ही कहता हूं <laughs> कोई बात नहीं तो मैत्री करुणा करुणामोदी तो मतलब योगदर्शन पढ़ के जीवन में उसका लाभ नहीं हुआ तो योगदर्शन पढ़ के फायदा क्या हुआ एक सूत्र यहां से ले जाओ मैत्री करुणामुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना मतलब आपके चेहरे पर किसी दिन प्रसन्नता नहीं हुई उस दिन आप योगी नहीं हो मतलब आप कुछ भी करके प्रसन्न रह सकते हो तो वो ऐसा काम कैसे होगा तो ये इसी सूत्र के कारण होगा हमारे साथ जितने कष्ट दुख होते हैं या तो किसी के साथ पक्षपात हमारा बना रहता है या किसी से विरोध बना रहता है यदि किसी से पक्षपात नहीं है और किसी का विरोध नहीं है फिर परेशानी क्या है तटस्थ तो भाव से रो जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति सद्भाव रखो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखो करूणा का यह मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ बेच के उन पर खर्च करना है भाई आप संवेदना प्रकट कर सकते हो सद्भावना प्रकट कर सकते हो मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है करा सकते हो दो शब्द सहानुभूति के बोल सकते हो जाकर दो मिनट किसी रोगी के पास बैठ सकते हो आप कुछ मत करना किसी रोगी के पास दो मिनट यदि बैठकर कुशल क्षेम पूछकर आ गए तो भी उसको सांत्वना मिलती है तो मैत्री करुणा मोदीता, धर्मात्मा लोग हैं उनकी प्रशंसा करने में कभी कंजूसी मत करो किसी ने अच्छा काम किया खुले दिल से कहो अच्छा है हमारी तो आदत क्या होती है दुनिया हमें अच्छा कहिए तो अच्छा लगता है पर हम किसी अच्छा कहें बोले हमारे जैसे डांठ में से कुछ जा रहा है माँ कंजूस वैसे तो कंजूस दुनिया होती होती है लेकिन शब्दों की दृष्टि से हमारे जैसा दरिद्र कोई दूसरा होता ही नहीं किसी को भी दो शब्द प्रेम के अच्छे बोलना हमको आता नहीं तो योगी कैसे बनोगे सूत्र तो यही कह रहा है और वो जी उसने खराब किया उसने ये किया वो बदमाश है वो दुष्ट है अरे भाई है तो है तू कर सकता है क्या तेरे पास थानेदारी है क्या नहीं है जाने दे उसे। आपको पता है ये खराब है उसका साथ आप दे नहीं सकते साथ दोगे तो चोर का साथ देने वाला चोर होता है और विरोध करोगे तो वो आपका हिसाब ठीक कर देगा तो क्या विकल्प है तटस्थ उदासीन समर्थन भी नहीं करना विरोध भी नहीं करना जो आपका कर्तव्य में कहीं शामिल है सूचना देकर काम चलता हो सूचना देकर काम चलाओ और आपकी वहां नहीं चलती तो चुप रहो। यदि इन चार तरह से आप अपना जीवन चलाओगे तो क्या होगा चिक मन में कभी दुख नहीं आएगा मैत्री करुणा उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त यदि सवेरे उठकर आप ये सोचो कि आज मुझे दिन भर प्रसन्न रहना है तो यूं समझो आप पूरे योगाभ्यास ही हो ना आंख बंद करके भूए तान के मुंह को गंभीर बना के बैठने का नाम योग नहीं है आपके व्यवहार में योग आना चाहिए आपकी परिस्थिति में बातचीत में काम में आप किसी का काम करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करो कोई आपसे पूछने आया है तो कहा से आ गया पता नहीं इसको भी अभी मरना था भाई आ गया है आज जो कर सकते हो करो नहीं कर सकते हो तो आज जोड़ लेना कोई दिक्कत नहीं है तो सहज यदि रहना आपको आ जाए वो सबसे बड़ी सिद्धि होगी सहज परिस्थिति में आप रह जाओगे एक प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर दे देता हूं भगवान है नहीं है है नहीं है बड़ा झगड़ा करते हो मैं एक तर्क देता हूं हालांकि वो मेरा नहीं है वो भी योगदर्शन का ही है। उस तर्क को काम में लाकर देखो पता चल जाएगा क्या है एक दुनिया में यदि कोई वस्तु है तो उसका उपयोग होगा और यदि उपयोग का अवसर है तो वस्तु आएगी कोई भी अब आप ये तय करके देखो कि दुनिया में ऐसा कौन सा अवसर है जब इस भगवान नाम की चीज की जरूरत पड़ती हो और इस चीज के आने से वो समस्या का निदान भी हो जाता हो है कोई कौन सी उत्साह कम हो जाता है वो कहता है कि बात ये है कि सामान्य तरीका इसको पहचानने में कोई बहुत कठिन बात नहीं है भाई दुनिया में भोजन है और भूख है तो कब भोजन की याद आएगी ये भूख लगेगी जब भूख लगेगी तब भोजन सामने चाहिए इन दोनों में संबंध है एक के होने पर दूसरा होगा हमारे मंदिर प्यास नाम की चीज बनी है और उसका उपाय बाहर पानी के रूप में है सर्दी का उपाय गर्मी के रूप में है गर्मी का उपाय सर्दी के रूप में है तो कोई भी जो समस्या है उसका समाधान उसका उपाय है और यदि आप ये कहते हो कि इस भगवान नाम की कोई चीज है तो वो कौन सी समस्या है जिसमें इसको ये काम आती है तो याद करके देखो कि जैसे भूख में आप भोजन को याद करते हो प्यास में पानी को याद करते हो गर्मी में सर्दी को याद करते हो सर्दी में कंबल को याद करते हो ऐसा वो कौन सा क्षण है जब कोई समस्या हल नहीं होती हो तो आप उसको याद करते हो कौन सी समस्या है जब आपके पास कोई उपाय नहीं होता किसी भी चीज का तब आप उसे याद इसमें एक मजेदार बात आपसे समय हो गया मैं आगे बात जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी एक बात कहता हूँ हमारे लोग कहते हैं भगवान मुक्ति देता है क्यों भाई मुक्ति तो देता है कुछ और नहीं देता क्या है? जो अब किसान गुड़ देता होगा वो गन्ना नहीं देता होगा बोले तो गन्ने के लिए तो दूसरे खेत में जाऊंगा और गुड़ के लिए इसके पास जाऊंगा ऐसा होगा तो संसार में संसार किसका ईश्वर का अरे मुक्ति उसकी तो संसार दूसरे का कैसे हो सकता है तो भला आदमी जो आदमी मुक्ति देने के ठेका लिए रहता है वो तेरे दुकानदारी के दो चार रोज के रोटी के धंधे को के नहीं दे सकता क्या ये किसी और के पास जाएगा हम क्या समझते हैं कि ईमानदारी से भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और बेईमानी से व्यापार करेंगे तो रोटी मिलेगी क्या मजेदार बात है जैसे रोटी उस बेचारे के बस की बात नहीं है देना वो खाली मुक्ति देता है।, है रोटी देना उसके बस की बात नहीं है क्योंकि बेचारा खेती नहीं करता दुकान नहीं करता कहां से देगा यह गणित कितना विचित्र है ये सब कुछ जब उसका है तो उस सब कुछ वही देगा और सब कुछ वही देगा तो जिस रास्ते से वो देगा उसी रास्ते से ये भी देगा ये ऐसा नहीं है कि उसका जो कीमती माल है वो तो मूल्य देकर लाओ और पुराना माल बिना मूल्य उठा ले जाओ ऐसा कोई ऐसा कोई दुकानदार नहीं है दुनिया में सूत्र बोलो तो कौन सा है इसके लिए लोग दर्शन का सूत्र बोलो अरे वाह इतना लंबा सूत्र है कहता है कि उसकी याद कब आती है जब कोई मदद नहीं कर सकता तो उसकी मदद चाहते हैं तो जब कोई दुख किसी और चीज से नहीं मिटता तब उसको याद करते हैं भैया आप तू ही मिटा दे और तो कोई कर नहीं सकता औषधम जाह्हनवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि डॉक्टर कहता है गंगाजल पिलाना और भगवान को याद करना वही डॉक्टर है ये आखिरी डॉक्टर हुआ कि नहीं आखिरी दवा हुई कि नहीं तो वो किसकी दवा दुख की दवा हुई आखरी तो इसका मतलब है कि जहां दुख है वहां उसका उपाय है और उसका उपाय दुख के समय याद आना ही उसकी पहचान है बाकी आप समय याद करो या मत करो जो लोग कहते हैं ना दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई क्यों करेगा सुख में पेट भरा हुआ है जिसको रोटी रोटी करने की इच्छा होती है होगी गर्मियों में कंबल लाद के घूमेगा कोई वो ज्यादा समझदार होगा कहीं झाड़ पोछ के रख देगा लेकिन याद कब आएगी जब सामने होगा आवश्यकता होगी तो इसलिए आप यदि सचमुच में भगवान को पाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा आपको तो दुखी होना पड़ेगा कौन होना चाहता है और कोई नहीं होना चाहता इसका मतलब आप में से एक भी भगवान को नहीं चाहता क्यों कि बिना भूख के रोटी बेकार और बिना दुख के भगवान नहीं मिलना इसके लिए सूत्र देखो मैं तो बोल नहीं रहा हूं तो पतंजलि जी कह रहे हैं परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख सर्वमेव दुखम विवेकीन है जिस दिन आपको ये दुनिया सिवाय दुख के कुछ नहीं लगेगी उस दिन आपको ईश्वर की इच्छा होगी आवश्यकता होगी उससे पहले तो आप घाली गप मारते हो आपके अंदर ईश्वर की इच्छा है ही नहीं क्योंकि भूख नहीं है तो भोजन का मतलब क्या है और भूख जैसे भूख एक दुख ही तो है और उसको भोजन से मिटाना होता है तो वैसे ही जिस दिन वो दुख हो जाएगा जो जिससे भगवान के होने से मिटता है तो वो दुख जब तक पैदा नहीं होगा तब तक उसकी प्राप्ति का उपाय कोई क्यों करेगा और वो प्राप्त नहीं होगा तो ना हो क्या फर्क पड़ता है तो इसलिए योगदश जो है वो केवल चार बजे तीन बजे करने की चीज नहीं है 24 घंटे उसकी जरूरत पड़ती है और उसकी जरूरत जब व्यवहार में आप करते हो तो परमेश्वर का जिस दिन समझकर करोगे उस दिन आपके चेहरे पर कभी भी दुख और परेशानी तनाव और किसी तरह की कुंठा नहीं होगी तो जिस दिन आप सवेरे उठे तो उस दिन ये सोचकर उठना कि आज मुझे दिन भर प्रसन्न रहना है बस यूं समझ लो कि आपका योग अभ्यास प्रारंभ हो गया बहुत बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद